देवी भागवत सातवा स्कंध सत्यव्रत का सदैह स्वर्ग जाने का आग्रह प्रतिदिन के नित्य नियम का सम्यक प्रकार से पालन करके सभा में जाना और ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे धर्मशास्त्र संबंधी निर्णित विषय पूछना वेद और वेदांग के पारगामी आदरणीय ब्राह्मणों की पूजा करके उन सुयोग्य पात्रों को गौ सेना आदि दान देना किसी भी मूर्ख ब्राह्मण की कभी पूजा न करना कभी किसी मूर्ख ब्राह्मण को कुछ देना ही पड़ जाए तो भोजन से अधिक न देना पुत्र तुम किसी भी परिस्थिति में लोभवश धर्म का उल्लंघन कभी मत करना इसके सिवा तुम्हारा एक परम कर्तव्य यह है कि तुम्हारे द्वारा कभी भी ब्राह्मणों का अपमान न हो जाए क्योंकि ब्राह्मण भूदेव हैं पृथ्वी पर भी साक्षात देवता माने जाते हैं अतः तो उनका यत्नपूर्वक सम्मान करना ही वांछनी है क्षत्रियों के कारण ब्राह्मण ही है इसमें कोई संदेह नहीं जल से अग्नि की ब्राह्मण से क्षत्र की और पत्थर से लौह की उत्पत्ति मानी गई है उनका सर्वव्यापी तेज अपनी जीवनी में ही शांत होता है अतएव कल्याण की इच्छा रखने वाले राजा को चाहिए कि वह विशेष रूप से विनयपूर्वक दान देकर ब्राह्मणों का सत्कार करे धर्मशास्त्र के अनुसार सदा दंड नीति का व्यवहार करे न्याय से प्राप्त हुए धन का ही संग्रह करे जी कहते हैं राजन इस प्रकार पिता के समझाने पर राजकुमार ने हाथ जोड़कर राजकुमारेम पूर्वक वाणी से पिता से कहा बहुत ठीक है पिताजी मैं सदा ही करूँगा फिर महाराज अरुण ने वेद और शास्त्र के पारगामी मंत्रज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया अभिषेक की सारी सामग्रिया एक, एकत्रित कराई संपूर्ण तीर्थों का जल मंगवाया मंत्रिमंडल और सभी सामंत नरेश आमंत्रित हुए शुभ मुहूर्त में राजा ने अपने उन कुमार को विधि विधान के साथ श्रेष्ठ राजन पर आरूढ़ कर दिया जो पिता अरुण ने पुत्र त्रिशंकु का विधिवत राज्यभिषेक करके अपनी धर्मपत्नी के साथ पवित्र वन प्रस्थान आश्रम में प्रवेश किया वे वन में गंगा के तट पर चले गए और वहाँ उन्होंने कठिन तपस्या आरम्भ कर दी आयु समाप्त हो जाने पर वे स्वर्ग में सिधारे देवताओं ने भी उनका स्वागत किया इंद्रासन के समीप ही उन्हें स्थान मिला वहाँ रहकर वे निरंतर सूर्य के समान शोभा पाने लगे राजा जन्मेजा ने कहा प्रभु आप अभी कथा के प्रसंग में बता चुके हैं कि गुरुदेव वशिष्ठ ने अत्यंत कुपित होकर सत्यव्रत को श्राप दे दिया फलस्वरूप सत्य व्रत में पैसाचिकता आ गई तो फिर इस पेशाचत्व से उसका उद्धार कैसे हुआ यही मेरे प्रश्न का विषय है साफ़ साफग्रस्त प्राणी सिंहासन पर बैठने का अनंधिकारी हो जाता है सत्यव्रत से दूसरा कौन ऐसा उत्तम कर्म बन गया जिसके कारण उसे साफ मुक्त करने में मुनिवर वशिष्ठ तैयार हो गए ये प्रत्येक आप साफ से मुक्त होने का कारण बताने के साथ ही पूर्वक यह भी स्पष्ट करें कि ऐसे निंद प्रकृति वाले पुत्र को पिता ने अपने पास फिर क्यों सम्मानपूर्वक बुला लिया स जी कहते हैं राजन वशिष्ठ का साफ लगते ही सत्यव्रत में के के सभी लक्षण आ गए वह अत्यंत महान एवं संपूर्ण प्राणियों लिए भयप्रद हो गया परंतु उसने भगवती जगदम्बा की भक्तिपूर्वक आराधना आरंभ कर दी राजन देवी के प्रसन्न होते ही उसकी आकृति में महान परिवर्तन हो गया वह दिव्य रूप से शोभा पाने लगा उसकी पिताचता सर्वथा नष्ट हो गई लेश मात्र भी पाप उसमें नहीं रह सका अब उस परम पवित्र नरेश के शरीर में तेज की सीमा नहीं रही, क्योंकि भगवती की अमृतमय कृपा उसे सुलभ हो गई थी। इतना ही नहीं भगवती की कृपा से वशिष्ठ भी सत्यव्रत पर प्रसन्न हो गए तथा तो वह पिता का भी पूर्ण प्रेम पात्र बन गया पिता के मर जाने पर वह धर्मात्मा नरेश राज्य का प्रबंधक हुआ उसने अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवती का पूजन किया था। उन राज्य त्रिशंकु के पुत्र हुए, उनकी आकृति सुंदर थी, शास्त्रोक्त शुभ लक्षण उनमें विद्यमान थे। कुछ दिनों बाद अपने पुत्र को युवराज बनाकर मानव शरीर से ही स्वर्ग का सुख भोगने की इच्छा राजा त्रिशंकु को व्यक्त करने लगी तब वह नरेश वशिष्ठ जी के आश्रम पर गया विधि पूर्वक उन्हें प्रणाम करके प्रदर्शित करते हाथ जोड़कर उसने कहा। राजा कहा, राजा त्रिशंकु ने संपूर्ण मंत्रों महाभाग, ब्रह्मपुत्र तापस, आप प्रसन्नता पूर्वक मेरी प्रार्थना सुनने की कृपा करें अब मैं स्वर्ग का सुख भोगना चाहता हूँ मेरी ऐसी इच्छा है कि उन दिव्य भोगों को मैं इसी मानव शरीर से ही भोग अतएव महामुनि आप मुझसे कोई ऐसा यज्ञ करवाइये कि जिसके फल स्वरूप इसी शरीर से मुझे स्वर्ग लोक में रहने की सुविधा प्राप्त हो जाए मनुश्रेष्ठ आप सब कुछ कर सकते हैं अतः अब मेरा यह कार्य करने की कृपा अवश्य कीजिए देवलोक के लिए भी जो कठिन है ऐसे महान यज्ञ को संपन्न कराकर आप शीघ्र ही मुझे स्वर्ग प्राप्त करा दीजिए